सद अध्याय शेताश्वतनिषद व्यवहारिक भेद और ज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रदर्शन परमात्मन्य अभ्यु जन्व द्वित परमात्मभ्युपगम्यीवेशो अभी विभागा भावीला ब्रह्मणीती जीवा ब्रह्मक्यसुति अनुपद नई संख्या, अनुपन्न्य व्यवहारावस्थाया जीवेश उपाधि विभाग दर्शि तद्विज्ञात दर्शयति। किंतु परमात्मा के अद्वितयम पर तो जीव और ईश्वर का भीभाग रहने से लीना ब्रह्मणी तत्परा निभुक्ता यह जीवों का ब्रह्म में लय बतलाने वाली श्रुति असंगत ही होगी ऐसी आशंका करके व्यवहार अवस्था में उपाधिवश जीव और ईश्वर का विभाग दिखलाकर श्रुति परमात्मा के विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है संयुक्त में तरम अक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीश्चात्मा बदते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाश परस्पर मिले हुए इस अक्षर छर अथवा व्यक्ता व्यक्त रूप विश्व का परमात्मा पोषण करता है मायाधीनजीव भोग त्रिभाव के कारण उसमें बंधता है और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है संयुक्त में तद्दती व्यक्तम विकार जात अव्य तदुभरक्षरम च व्यक्त क्षर विनाश्य व्यक्त अक्षर अविनाशी तदुभ परस्पर संयुक्त कार्यकारणात्मक विश्व भरते बिभर्ति स हीश्वर तथा चाह भगवान्वाणी भूतास्थोचर उच्यते उत्तम पुषस्त परमे उ जा यो लोकअत्र महाविश्य विभर्तव्य ईश्वर संयुक्त में इत्यादि व्यक्त विकार समूह और अव्यक्त कारण ये दोनों क्षर और अक्षर हैं व्यक्त क्षर यानि अविनाशी है और अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी परस्पर मिले हुए कार्य विश्व रूप इन दोनों का परमात्मा पोषण करता है ऐसा ही भगवान ने कहा भी है संपूर्ण भूत प्राकृत विकार क्षर है और कूटस्थ प्रकृति भगवान की माया शक्ति अक्षर कही जाती है इन दोनों से अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जो परमात्मा कहा गया है तथा जो अविनाशी ईश्वर तीन लोकों में व्याप्त होकर उनको धारण करता है इत्यादि न केवल ईश्वरों व्यक्ता व्यक्तम भरतेनीसानीश्वरस् सत्मा विद्या तत्कार्य भूत देहेंद्रिया भवति परस्पर संयुक्तो रूप ईश्वरः ध्य भोक्तृभादुकस्परसुक्त व्यष्टिमष्टिप्वर तद्यीभूतियाम कौनीशो जीव एव समिव्यत्मक जीव परऊपाधि भेद सेनवादुपाध्युपाससनद्वारक मुच्यत भोक्तात्मिक वादे नानुपन्नम किंचित विद्यत इति परमात्मा केवल व्यक्ता व्यक्त रूप विश्व का भरण ही नहीं करता अपितु जीव अनस्वतंत्र भी है और वह भोक्तृत्व के कारण अविद्या और उसके कार्यभूत देह एवं इंद्रियादि से बंध जाता है यह कहना यह है कि ईश्वर परस्पर मिले हुए समस्त व्यष्ट रूप है उनमें व्यस्ठ देह एवं इंद्रियों वाला मायाधीन जीव है इस प्रकार समष्टि व्यष्ट रूप से जीव और परमात्मा का उपाधिक भेद विद्यमान रहने से उस उपाधि जनित उपासना के द्वारा निरुपाधिक ईश्वर का ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है अतः भोक्ता जीव और परमात्मा का एकत्व मानने वाले सिद्धांत में असंगत कुछ भी नहीं है तथा चौपाधिकम एव भेदम दर्शयति भगवान याज्ञवल्क आकाशमेकम ही यहाटादीसु पृथ्व भवे तथात्मको जनकधारे वनशुमान इसी प्रकार भगवान याज्ञवल्क भी इनका औपाधिक भेद ही दिखलाते हैं जिस प्रकार घटादी में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न भिन प्रतीत हो रहा है तथा च्री विष्णुधर्मे परात्मनुष्येन्द्र विभाग ज्ञानक क्षेत्र पर्यगा भाव एवि आत्मा क्षेत्रस युक्त प्राकृतु तैरव विगत शुद्ध परमात्मा निगद्यते अनादिंब्त्या क्षेत्रोंोय्या युक्त पश्यति भेदेन ब्रह्म तात्मे संस्थित तथा च श्री विष्णुपुरे विभेदजनक नास्यंतिकम गते आत्मनों ब्रह्मणों भेद मसतम कह करीष्यति श्री विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा है राजन परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के भेद का अभाव ही सिद्ध होता है यह क्षेत्रज्ञ संज्ञक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और उन्हीं से रहित होने पर यशुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है यह क्षेत्रज्ञ अपने से अनादिकाल से संबंध रखने वाली अविद्या से युक्त होने से ही अपने में स्थित ब्रह्म को भेदभाव से देखता है तथा श्री विष्णु पुराण में भी कहा है जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान का आत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का मिथ्या भेद कौन करेगा तथा छिष्ठ्य योगशास्त्रीय प्रश्न प्रश्नपूर्वक दर्शित शास्त्र में भी रामचंद्रजी के प्रश्न पूर्वक यही बात दिखाई है यद्यात्मा निर्गुण शुद्ध सदानंदो जरोमर संसती कश्य सोक्षो वहाँ विद्या विभो क्षेत्रनाश कथम तस्ती भगव्यत यमेतन्मे वक्तमर्हसी सांप्रतम वशिष्ठ यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जरा शून्य और अमर है तो हे विभो यह संसार किसे प्राप्त होता है अथवा ज्ञान से किसका मुक्त होगा और हे भगवान ज्ञानी के महाप्रयाण के समय उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है इस समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ से बतला दीजिए वशिष्ठ तस्व नित्य शुद्ध सदानंद महात्मन अवचिन्न से जीव से संस्कृति एक एव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एक बहुधा चुश्यते जलचंद्रवत भ्रांत्याूढ़ स एवात्मा जीवसा सदा भवे वशिष्ठ मनुष्यगण उसत्यशुद्धि निनंद में आत्मा को ही देहाविन्न जीवभाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति बतलाते हैं प्रत्येक जीव में एक ही भूतात्मा सत्य आत्मा परब्रह्म स्थित है वही जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के समान एक और अनेक रूप से देखा जाता है अविद्याधीन होने पर वही परमात्मा सर्वदा जीवसावाला हो जाता है तथा च्राह्मे पुराणे परस्य परौपधिपाधि जीवापिधिभेद दर्शयति कथम तरह के भेदेन बंधमुक्ति व्यवस्था इत्या इत्यासख्य दृष्टानपूर्वक व्यवस्था दर्शय इसी प्रकार ब्रह्मपुराण में भी परमात्मा के ही औपाधिक जीवित भेद दिखाते हैं वहाँ यह शंका करके कि ऐसी अवस्था में औपाधिक भेद से ही बंध मोक्षादि व्यवस्था कैसे हो सकती है उनके दृष्टांत पूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं एकस्तु सूर्यो बहुत जलाधरेशु दृश्यते आभा परमात्मा चर्वोपाधिशु संस्थित ब्रह्मशु बाह्ये चाभ्यम आकाशमूतेसु बुद्धात्मा चाहता सती यहां मनते अनात्मत्मता भ्रंत सांसार बंधि सर्विकनस्तु शुद्धो बुद्धो जरोमर प्रशात व्योम व्यापी चैतन आत्मा सृद्रभ धूमू धूम्रधूान मलिनायतेमृष्टो विकारे पुरषस्तथ यथक घटाकाशे जले जलैर्धूम धूमुते न्ये मलिता धूलस्थ कचि क्वचि तथा द्वंद्वर अनेकैस्तु जीवे च मलिनीकते एक ना जीवा मलिना सारी कि जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न जलधाराओं में अनेक रूप दिखाई देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा भाजता है वह परब्रह्म समस्त शरीरों के बाहर और भीतर भी स्थित है जिस प्रकार आकाश पंचभूतों में ओत ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त बुद्धियों में एक ही आत्मा अनुष्ठित है और किसी प्रकार नहीं ऐसी स्थिति में अनात्मा में आत्मतत्व की भ्रांति हो जाने से वैसी बुद्धि के द्वारा भजीव जो ऐसा मानने लगता है कि मैं दे हूँ यह मति ही उसे संसार में बांधने वाली है किंतु इन समस्त विकल्पों से रहित वह शुद्ध बुद्ध अजर अमर अत्यंत शांत आकाश के समान व्यापक चैतन्य स्वरूप और नित्य ज्योतिष स्वरूप है जिस प्रकार धूम बेघ और धूली आदि से आकाश मलिन नहीं होता उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के विकारों से असंग है जिस प्रकार एक घटा काश के जल या धूमादि से युक्त होने पर उससे दूर रहने वाले अन्य सब घटाकाश कभी किसी भी स्थान में मलिन नहीं होते उसी प्रकार एक जीव के अनेकों द्वंद्वों से अभिभूत होने पर भी अन्य जीव कहीं भी मलिन नहीं हो सकते तथाच तथा चुक शिष्यो गौड़पादाचार्य घटाकासे घटाकाशे रजोधूमादियुते न सर्वे संप्रयुज्य तद्वा तद्वत् जीवा सुखादि भी ही जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धूमादि से युक्त होने पर अन्य सब घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी तरह एक जीव के सुखादि से सब जीव भी युक्त नहीं होते तस्मान अद्वितीय परमात्मनुपाधि जीवेश्वर जीवा व्यवस्था भेद्यवस्थाया सिद्धवान्न विशुद्ध सत्पाधेरी धैरीश्वर सै विशुद्ध विशुद्धोपाधिजीवगता सुख दुख मोहाज्ञादेय तथा ज्ञानात्मक ज्ञात्मक सत्वरासे रपे सदास्फुट से किंवा जगत समस्तपुंसा अज्ञातमस्थि हृदय स्थित से अतः अद्वितीय परमात्मा में उपाधि जीवर और जीवों के पारस्परिक भेद की व्यवस्था सिद्ध होने से विशुद्ध सत्वमयी उपाधि वाले ईश्वर को अशुद्ध उपाधि वाले जीव के सुख दुख मोह एवं आदि प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा ही भगवान पराशर जी कहते हैं समस्त जीवों के अंतकरणों में स्थित ज्ञान स्वरूप विशुद्ध सत्व राशि सर्वोष निर्भुक्त और नि्य प्रकाशस्वरूप परमात्मा को संसार में कौन वस्तु अज्ञात है ना जीवातरगत सुख दुख मोहादिना जीवांतरस्य बद्धस्य मुक्तस्य से मुक्त से संबंध उपाधि व्यवस्था तो संभवात अतएव मुक्त सर्वुक्ति भवदुग्धस्य चौदस्यान अवकाश है इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त जीवांतर का किसी अन्य जीव के सुख दुख या मोहादि से भी कोई संबंध नहीं है क्योंकि उपाधि के कारण ऐसी व्यवस्था होनी संभव है अतः आपकी इस शंका के लिए कि एक की मुक्ति होने पर सभी जीवों की मुक्ति हो जाती जानी चाहिए कोई अवकाश नहीं है